रूपम रूपम रूपम रूपम प्रतिरूपो सर्व रूपं रूपं प्रतिरूपो बहुवा यथा यथा भूम प्रविष्ट रूपम रूपम रूपम रूपम तथा प्रतिप बभूव एकूताप रूप प्रतिपिच बही चन्व अग् यथाएँ अग्न भूनों प्रवेश प्रतिप बूव तथा रूपम रूपम सर्वूताप प्रतिपि यथा एका अग्नि भूनम प्रविष्टा रूपम रूपम प्रतिरूपा बहु अग्निकर्थ है, है यहाँ पर तेज देखो पंचीकरण के द्वारा सभी पदार्थ परस्पर में मिले हुए हैं अग्नि भी सब में मिली है तो अग्नि भी सब में प्रविष्ट है है ना पंचीकरण ये जो भूत अभी दिखाई देते हैं जो भूत उपलब्ध होते हैं ये कैसे है पंचीकृत है तो इन सब में क्या है प्रविष्ट है अग्नि बात समझ में यथा जिस प्रकार एक तेज जिस प्रकार एक तेज पंचीकरण से सब में व्याप्त हो गया है ना पंचीकरण से सभी सभी में व्याप्त है जिस प्रकार एक तेज पंचीकरण से व्याप्त होने के कारण ब्रह्मांड के अंतर्गत भुवन में प्रविष्ट होकर जैसे एक तेज भुवन में प्रविष्ट होकर भुवन करते थे लोक हैं? जैसे एक तेज लोक में प्रविष्ट होकर कैसे जैसे एक तेज पंचीकरण से व्याप्त होकर ब्रह्मांड के अंतर्गत भुवन में प्रविष्ट होकर रूपम रूपम का अर्थ है कि सभी रूपों में या सभी भौतिक पदार्थों में सभी भौतिक पदार्थों में प्रतिरूपा का अर्थ है कि उनके समान रूप वाला बहु हो गया देखिए समान रूप वाला हो गया एक बार और लगाइए जिस जिस प्रकार एक तेज पंचीकरण से व्याप्त होने के कारण ब्रह्मांड के अंतर्गत भूवन में प्रविष्ट होकर रूपम रूपम सभी भौतिक पदार्थों में मिलकर प्रतिरूपा उनके समान रूप वाला हो गया समान रूप वाला कौन हो गया तेज तेजे देखना कि तेज मतलब अग्नि जैसा वो जैसे काष्ठ है ना तो काष्ट जैसे आपका गोला होगा तिकोना होगा तो अग्नि भी तो उसी प्रकार से उसमें स्थित है ना तो उसके समान रूप वाली होकर स्थित है जैसे इसमें मान लीजिए पंचीकृत है इसमें भी तेज है तो इसके समान रूप वाला ही है बताती समझ में उसके समान रूप वाला हो गया यह दृष्टांत है अब दृष्टिक देखेंगे तथा सर्वभूता अग्नि के, रूपम रूपम के स्थान पर अंतरात्मा जैसे तेज तो पंचीकरण से पंचीकरण से सब में व्याप्त है और परमात्मा भी क्या सब में व्याप्त है तो उसी प्रकार से सभी भूतों का अंतरात्मा एक ब्रह्म रूपम रूपम का अर्थ है कि सभी प्राणियों में मिलकर सभी प्राणियों में मिलकर प्रतिमा एक रूपम रूपम सभी उनके, समान वाला होता है। उनके समान रूप वाला कौन होता है परमात्मा परमात्मा सब में है ना अंतरात्मा रूप से सब में है तो उनके समान रूप वाला हो गया तो रूप का मतलब होता है जो रूप दिखाई देना आकृति तो ये आकृति परमात्मा की भी है जीव के द्वारा ये सभी नाम रूप किसके हैं जैसे ध्यान देना ये जो आकृतियाँ हैं ना ये किसकी है जीव के शरीर की हैं तो जीव के शरीर की आकृतियाँ जीव की आकृति कही जाएगी ना किसकी आकृति कही जाएगी जीव की तो ये आकृति जीव के द्वारा ये आकृति किसकी हो जाएगी परमात्मा जी किसकी हो जाएगी ये तो ये रूप यहाँ पर रूप करते हैं आकृति तो ये उनके समान उसी प्रकार से सभी भूतों का अंतरात्मा एक ब्रह्म सभी प्राणियों से मिलकर उनके समान रूख वाला होता है उनके समान रूप वाला होता है तो परमात्मा इस सबके समान रूख वाला हो गया क्या वही और सबको बाहर से भी व्याप्त करके रहता है अंदर प्रवेश होकर परमात्मा उनके समान रूप वाला है प्राणियों के और विभु होने से वह बाहर से भी व्याप्त करके रहता है बाहर भी है और अंदर भी है अंदर उसके समान रूख वाला है और बाहर भी है ऐसा देखो व्याख्या देखो यहाँ पर तो परमात्मा ने सृष्टि के आदि में संकल्प करके महत्व लेकर पंचभूत पर्यंत तत्वों की रचना की और फिर उन भूतों का क्या किया पंचीकरण और पंचीकृत भूतों से क्या है? उस परमात्मा ने क्या किया चतुर्दश भुवन वाले ब्रह्मांड का निर्माण किया एक ब्रह्मांड में चतुर्दश भुवन होते हैं चौदह लोग होते हैं और ब्रह्मांड के अंतर्गत विविध पदार्थों की रचना की पदार्थ कैसे हैं भोग भोगोपकरण और भोग रूप पदार्थों की रचना की अब ये जितने पदार्थ सब भौतिक है ना भूत और भौतिक में अंदर समझते हैं कि पंचीकरण के पहले जो थे ना वो क्यों कहते हैं ना चौबीस तत्व मालूम है ना महात अहकार सब तत्व कितने हैं चौबीस है ना तो चौबीस तत्व हैं तो उसमें जो मूल तत्व अपंजीकृत भूत है तो ये जो भूत दृश्य है तो ये क्या है ये पंचीकृत तत्व नहीं है ये भौतिक पदार्थ है ये भूत तत्व नहीं है बंकी क्या है ये भौतिक पदार्थ है ऐसा तत्व तो वकी इंद्री होते हैं तत्व कैसे हैं हाँ वो तो इंद्रियों के विषय नहीं है तो भौतिक पदार्थ इंद्रियों के विषय होते हैं अब पंचीकरण होने से ब्रह्मांड के अंतर्गत भूमन में भी तेज व्याप्त है अब देखो अगले पेज पे टीका में ऊपर से पांचवी लाइन छठवी लाइन मिल जाएगा पंचीकरण होने से मिला तेज ब्रह्मांड के अंतर्गत भुवन में भी व्याप्त है वह संपूर्ण भौतिक पदार्थों में व्याप्त होकर उनके समान रूप वाला हो जाता है कौन में व्याप्त तेज काष्ट के आकार का होता है सूर्य में विद्यमान तेज सूर्य के आकार का होता है ठीक है भौतिक पदार्थ जैसा गोला लंबा चौना या तिकोना होता है उसमें विद्यमान तेज भी उसी आकार को धारण करने वाला होता है उसी आकार को धारण करने वाला होता है जैसे जल जैसे पात्र में रख तो वैसे हो जाता है ना तो पंचीकरण से जो तेज सब में है वो उसी के आकार का है आगे व्याख्या देखते रहिए जैसे एक ही तेज पदार्थ है पंचीकरण से, पंची से भूवन में प्रविष्ट होकर और भूवन के अंतर्गत काष्ठादि पृथ्वी तथा जलादि सभी में मिलकर पंचीकरण से सब में मिला है ना पृथ्वी में भी जल में भी भूवन के अंतर्गत काष्ठादि पृथ्वी तथा जलादि सभी में मिलकर उनके समान रूप वाला हो गया रूप का क्या अर्थ है आकृति मतलब काष्ठ आदि की आकृति ही तेज की आकृति हो वैसे ही सभी का अंतरात्मा एक ब्रह्म में, सभी प्राणियों में प्रविष्ट होकर उनके समान रूप वाला हो गया लग गया जैसे तेज घट पटादी सभी भौतिक पदार्थों के भीतर है और बाहर भी पदार्थ विषम होने पर भी उनके भीतर और बाहर रहने वाला तेज एक अर्थात सम है अभिषम मतलब सम है पदार्थ तो कोई गोला लंबा चौड़ा छोटा बड़ा है ना पर तेज तो एक समान है चार बार भीतर रहने वाला वैसे ही पर ब्रह्म देव मनुष्य पशु पक्षी आदि सभी प्राणियों के भीतर है और बाहर भी है प्लस तेज जैसे तेज जैसे भीतर है बाहर है वैसे परमात्मा भी देव मनुष्य पशु पक्षी आदि सभी प्राणियों के भीतर है और बाहर भी है ये ईसावास में आया था ना तरन तरह से सर्वस्व तदु सर्वस्व से बाहर ये परमात्मा सभी के अंदर है और वही सभी के बाहर है तो प्राणी तो विषम होने पर भी उनके भीतर और बाहर रहने वाला पर में अभिषम है पर्रम एक है मतलब वो कैसा है अब इसमें एक जैसा है प्राणी कोई छोटा बड़ा ऐसा दिखाई देगी पर जैसा है वह सभी में समान रूप से व्याप्त है तुम परमात्मा अब रूपम रूपम प्रतिरूपा का अर्थ स्पष्ट करते हैं जैसे पंचीकरण प्रक्रिया से तेज काष्टादी पृथ्वी तथा जलादि में, में भी स्थित है तो तेज का उनसे पृथक कर सकते हैं तेज को पृथक कर सकते हैं नहीं कर सकते ना हाँ। तो तेज का उन पदार्थों से अभिभाग है अभिभाग मतलब उसका विभाग नहीं किया जा सकता है उसमें स्थित है तेज का उन पदार्थों से अभिभाग है इसलिए पृथ्वी और जलादि में विद्यमान तेज का या का है या पृथ्वी है या जल है इस प्रकार काष्ट और पृथ्वी आदि नामों से भी कथन होता है किसका तेज का काष्ट कहने से कास्ट का कथन तो हुआ ही पर कास्ट कहने, का कहने से कास्ट में विद्यमान तेज का भी कथन हो गया बताती इसमें कास्ट कहने से कास्ट में विद्यमान तेज का भी कथन होता है जैसे तिल के अंदर क्या विद्यमान रहता है तेल तो कास्ट में अग्नि विद्यमान रहती है कास्ट में अग्नि विद्यमान रहती है तो कास्ट कहने से कास्ट सब नाम से कास्ट का कथन होगा और कास्ट नाम से किसका कथन होगा उसमें विद्यमान तेज का और पृथ्वी कहने से पृथ्वी कथन होगा और उसमें विद्यमान तेज का हाँ और जल कहने से जल का कथन होगा और जल में विद्यमान तेज का भी कथन होगा प्रक्रिया से जल में भी, तेज भी है. इस प्रकार और नामों से भी होता है तेज का तथा उसी प्रकार के को ही तेज का आकार कहा जाता है भौतिक ये तो नाम आने आ ना कि मतलब काष्ट आदि नाम का ये किसके नाम है तेज के नाम है तो वैसे ही भौतिक पदार्थों के आकार को तेज का आकार कहा जाता है कहते है ना कि वो जैसे काष्ट जैसा आप में विद्यमान तेज ऐसा सूर्य के आकार का काष्ट में विद्यमान तेज काष्ट के आकार का वैसे ही सभी प्राणियों में अंतर्यामी रूप से स्थित परम ब्रह्म का उन प्राणियों से अभिभाग है प्राणियों से परम ब्रह्म को, को का विभाग करके देखा जा सकता है अभिभाग है ना उसमें क्या है कि अभिभक्त रूप से स्थित है पर ब्रम्ह में सभी कैसे स्थित है तो उनका विभाग नहीं कर सकते अच्छा इसलिए या इंद्र है या वरुण है या चैत्र है या मैत्र है तो या देव है या मनुष्य है इस प्रकार देव मनुष्य आदि के नामों से किसका कथन होता है परमात्मा का क्योंकि उनका अविभाग है बातें तेरे शरीर का आप ये ये शरीर आत्मा के बिना रह सकता है जीवात्मा के बिना तो आत्मा से इस शरीर का अविभाग है आत्मा का इस से क्या है हाँ और जब अलग हो जाएगा तो ये ये कहता ये है आत्मा के बिना ये शरीर नहीं रह सकता है और जब आत्मा, और जब आत्मा अलग हो जाएगी तब ये देखो नष्ट इसका क्या है बिना शुरू हो जाएगा बिना शुरू हो जाएगा तो मतलब है कि जैसे आत्मा से देह का विभाग नहीं होता है इसलिए देह का बोधक शब्द किसको कहता है देह में विद्यमान आत्मा को ऐसे परब्रम से पर ब्रह्म से प्राणियों का विभाग नहीं होता है तो प्राणी के वाचक शब्द किसको कहते हैं यही है या इंद्र है या वरुण है या चैत्र है या मित्र है या देव है या मनुष्य है इस प्रकार देव मनुष्य आदि के नामों से परमात्मा का भी कथन होता है तो सभी आकृतियां भी आकृति मतलब रूप तो ए, तत, एक मिनट तथा प्राणियों के आकार परमात्मा के आकार कहे जाते हैं आकार कथ हुआ रूप आकृति है ना मतलब क्या है कि सभी नाम परमात्मा जो हो गए और सभी आकृतियां किसकी हो गई परमात्मा की आकृतिक का है काष्ठ काष्ट का नाम है और काष्ट में रहने वाली अग्नि का भी नाम है और जो आकृति है लंबा लंबाई चौड़ाई वो काष्ठ के साथ साथ उसमें अग्नि की भी है वैसे ही प्राणियों के नाम रूप उनमें विद्यमान परमात्मा के नाम रूप कहे जाते हैं तो तो नहीं सभी पदार्थों में प्रविष्ट होकर के उनके आकार वाला हो गया वैसे परमात्मा सभी प्राणियों में प्रविष्ट होकर के उनके आकार वाला हो गया आकार मतलब रूप उनके रूप वाला तो ये सब रूप किसके हो गए फिर तो और अग्नि सब में प्रविष्ट है तो सभी रूप और सभी नाम भी अग्नि के हैं तो यदि परमात्मा सब में प्रविष्ट है तो सभी नाम शिष्टि हो जाएंगे परमात्मा सभी रूप भी परमात्मा के हो जाएंगे ये कहते हैं सब परमात्मा के नाम ही नाम सैसा कहते हैं तो सभी नाम रूप परमात्मा के हैं आगे देखो देखते हैं चलिए व्याख्या को ये क्षणोग उपनिषद है हंसा अहम इमा तीसरो देवता अन जीवे आत्मना अनुप्रवि व्याकरणी देखिए कि पर देवता करेज छानदोग में त्रिवृतकरण सुना जाता है तीन भूतों का सभी आचार्य इसको पंचीकरण का उपलक्षण मानते हैं ऐसा तो यहाँ देखेंगे दे, इमा तीसरा देवता है कि देवताओं से अधिष्ठित ये तीन भूत अधिष्ठाता देवता होते ना सबके। हाँ। से इन तीन में। आत्मना, या आत्मना कर थे परमात्मना आत्मा कर थे ब्रह्म और ब्रह्म शब्द यहाँ पर जीव के साथ पढ़ा गया ना जीवेन आत्मना दोनों में तृतीय व्यवती है तो आत्मा शब्द जो ब्रह्म का वाचक है वो ब्रह्मात्मक का वाचक हो जाएगा किसका वाचक हो जाएगा मतलब ब्रह्मात्मक जीव या परमात्मक जीव ऐसा कुछ तो करना पड़ेगा ना आर्थिक ऐसा कि इस ब्रह्मात्मक जीव के द्वारा अनुप्रवेश करके कैसे करके ब्रह्मात्मक जीव के द्वारा अनुप्रवेश करके कि देवताओं से अधिष्ठित इन तीन भूतों में देवताओं से अधिष्ठित इन तीन भूतों में ब्रह्म ब्रह्मात्मक जीव के द्वारा अनुप्रवेश करके नाम रूप का विभाग करूं नाम रूप का विभाग करूं क्योंकि सृष्टि से पहले ऐसा अलग अलग नहीं था ये पृथ्वी अलग अलग ये नहीं था ये फावर है यह जंगम है नदी है पहाड़ है देवता है मनुष्य है पक्षी ऐसा सब अलग अलग विभाग नहीं था अलग अलग विभाग नहीं था जब भूतों की रक्षा की तो ये पेड़ है तोता है मनुष्य है ऐसा देवता है पशु ऐसा अलग अलग विभाग नहीं था तो विभाग कैसे हुआ तो भगवान कहते हैं परहमात्मा जीव के द्वारा अनुप्रवेश करके मैं नाम रूप का विभाग करूँ इस श्रुति के अनुसार जीव शरीरक ब्रह्म के अनुप्रवेश जो ब्रह्मात्मक जीव का के द्वारा अनुप्रवेश कहा गया है ना तो ब्रह्मात्मक जीव के, के द्वारा जो भगवान प्रवेश करेंगे वो तो जीव शरीरक है लगाइए इस श्रुति के अनुसार जीव शरीरक मतलब जीव के अंतरात्मा ब्रह्म के अनुप्रवेश से ही नाम रूप का विभाग होता है सभी अचेतन पदार्थों में चेतन जीवात्मा का अनुप्रवेश होता है स्वर्ज्ञाती बात सभी अचेतन पदार्थों में किसका अनुप्रवेश होता है चेतन जीवात्मा का और उसके द्वारा मतलब चेतन जीवात्मा के द्वारा उसमें अंतर्यामी रूप से स्थित परमात्मा का अनुप्रवेश होता है देखो जीव में अंतर्यामी रूप से स्थित कौन है परमात्मा तो अचेतन पदार्थ में किसका प्रवेश है जीव का और जीव के प्रवेश से अंतर्यामी परमात्मा का भी पर ही अचेतन में जीव का अनुप्रवेश और जीव में अंतर्यामी रूप से स्थित कौन परमात्मा तो जीव के अनुप्रवेश और किसका अनुप्रवेश हो गया परमात्मा का हाँ ये बता तो रहे हैं जीव के अलावा भी जो एक मिनट अभी तो क्या है की अलग अलग तो नाम वही नहीं है ना ये स्थावर है ये पेड़ है पौधा है पशु अभी तो हुआ नहीं है ना बात नहीं समझ वल्लभ जब सृष्टि कहाँ तक हुई भूतो तक की सृष्टि हुई अब वहाँ पर नदी है समुद्र है और ये देवता है मनुष्य है पशु है ऐसा तो विभाग है नहीं ना जब शरीर ही नहीं है तो फिर अभी तो वहाँ कहाँ भगवान है नहीं समझे अभी शरीर ही नहीं है वो तो अंगुष्ठ मात्र नहीं कह सकते आप ऐसा तो ब्रह्मात्मा जीव के द्वारा अनुप्रवेश पहले हो रहा है अब देखे ना अचेतन पदार्थों उसके द्वारा उनमें उसमें किसमें जीवात्मा में अंतरयामी रूप से स्थित परमात्मा का अनुप्रवेश होता है अचे, अचेतन पदार्थों में जीवात्मा का अनुप्रवेश होने से वे जीवात्मा के शरीर होते हैं कौन अचेतन पदार्थ और जीवात्मा के द्वारा परमात्मा का भी अनुप्रवेश होने से वे परमात्मा के भी शरीर होते हैं कौन अचेतन पदार्थ बताइए समझ में ऐसा होने पर ही जीवात्माओं तथा उनके द्वारा धारण किए गए शरीरों का अस्तित्व होता है मतलब यदि इस शरीर में जीवात्मा न रहे तो इसका अस्तित्व रहेगा ऐसे परमात्मा ना रहे तो ना तो इस जीवात्मा का अस्तित्व होगा और न ही शरीर का अस्तित्व होगा ये कहते हैं ऐसा होने पर ही जीवात्माओं तथा उनके द्वारा धारण किए गए शरीरों का अस्तित्व होता है अचेतन शरीर में जीवात्मा प्रविष्ट है और जीवात्मा में भी परमात्मा अनुप्रविष्ट है इसलिए शरीर का बोधक नाम ना मतलब शब्द शरीर का बोधक नाम शरीर में रहने वाले जीवा शरीर इसलिए शरीर का बोधक नाम शरीर में रहने वाले जीवात्मा का नाम और जीवात्मा भी, में भी रहने वाले परमात्मा का नाम होता है कौन शरीर बोधक नाम शरीर का बोध कराने वाला जो नाम है वो पहले किसका बोध कराएगा अचेतन शरीर का और अचेतन शरीर का बोध करा के फिर और फिर आ, तो यही है तो सभी नाम उसके होते हैं पंक्ति देखेंगे हाँ इसलिए शरीर का वो बोधक नाम उसमें रहने वाले जीवात्मा का नाम तथा जीवात्मा में भी रहने वाले परमात्मा का नाम होता है क्योंकि ठीक बात है इस शरीर में जीवन अनुप्रविष्ट है तो शरीर का नाम जो जीवात्मा, है जीवात्मा शरीर का वो बोधक नाम जीवात्मा का नाम हो जाता है पर जीवात्मा में परमात्मा इसलिए तो परमात्मा का भी बोधक नाम हो जाएगा लगाइए और अचेतन रूप रूप का शरीर है और अचेतन रूप चेतन जीवात्मा का रूप होते हुए परमात्मा का भी रूप होता है जो अचेतन शरीर है ये चेतन जीवात्मा का रूप शरीर होते, होते हुए किसका शरीर होता है अचेतन शरीर चेतन जीवात्मा का शरीर होते रूप शरीर अचेतन शरीर चेतन जीवात्मा का शरीर होते हुए किसका शरीर हो जाएगा परमात्मा का इस प्रकार अंतरात्मा ब्रह्म के ही सभी नाम रूप हो जाएंगे नाम भी सब उसके हो गए और शरीर भी सब उनके हो गए बात नहीं अचेतन शरीर जीवात्मा का है जीवात्मा के द्वारा जैसन शरीर जीवात्मा का है जीवात्मा के द्वारा परमात्मा का है तो सभी शरीर किसके हैं? परमात्मा के तो हैं। इस प्रकार हाँ इस प्रकार अंतरात्मा ब्रह्म के ही सभी नाम रूप होते हैं यदरण है तदम तरकृत मसित तूपा ब्रम तद हाइदम तद हाइदम हा तर्री तर्रीक सृष्टि के पूर्व काल में तद इदम अव्याकृतम आसीब ये अव्याकृत था इदम मतलब ये जगत ये जगत कैसा था अव्याकृत अव्याकृत करते नाम रूप विभाग से रहित यह जगत पहले कैसा था नाम रूप विभाग से रहित मतलब रहितवस्था में था कारणावस्था ना में नाम रूप नहीं रहता है तो के पूर्व में यह जगत अव्याकृत था मतलब नाम रूप विभाग से रहित था तत्कर्थ परमात्मा ने अपने को ही परमात्मा ने अपने को ही नाम रूप के द्वारा व्यक्त किया परमात्मा ने अपने को ही नाम रूप के द्वारा व्यक्त किया या नाम रूप के द्वारा अपना ही विभाग किया तो नाम रूप के द्वारा परमात्मा ने किसको व्यक्त किया अपने को तो सभी नाम रूप किसके हो गए परमात्मा के उसने अपने को ही व्यक्त किया सभी नाम रूपों में तो सभी नाम रूप परमात्मा की यही भी समझ में ठीक ठीक आ जाए तो सब समस्या हल हो गई यही तो इसीलिए इतनी लंबी साधना करनी पड़ती है कि उसका ठीक ठीक समझ में आ जाए वो हो जाए जो सब नाम रूपों में सभी नाम रूप परमात्मा के ही है सब तो सर्वम खलूदम भ्रम में ये हो जाएगा इसके लिए सब साधना करनी है ये सब भगवान का ही नाम रूप है उनसे अतिरिक्त कुछ है ही नहीं सभी नाम रूप वाले भगवान ही हैं और कोई नहीं है ऐसा और इस यही समझ में ना आने से सब समय समस्या खड़ी हुई है आगे देखेंगे सर्वान रूपानु विचित्र धीरा नामान कृतवा अभिवदन रास्ते धीरा कर धीर परमात्मा सर्वान रूपाणी विचित्र सभी रूपों की रचना करके मतलब स्थावर जंगम सभी रूपों की रचना करके या यावर जंगम सभी शरीरों की रचना करके नामांकृत्वा कर उनका नाम लेकर के बुलाता है उनका नाम लेकर के बुलाता है कौन परमात्मा तो परमात्मा ये क्या करते हैं कि सभी का नाम ये देखना धीर परमात्मा सर्वान रूपान विचित्र की सभी नाम सभी रूपों की रचना करके इस सावरजंगम रूप सबकी रचना करके और उनका नाम ले करके नामांकृभा करते नामकरण करके बुलाता है जो आधिकारिक पुरुष है न ब्रह्मादि जो आधिकारिक पुरुष है उनके सामने वो वर्णन करता है मतलब भगवान ही बताते हैं ये पर्वत है ये नदी है शुरू शुरू में ऐसा वही भगवान सबको बताते हैं हाँ पहले को सब ऐसा तो मेरा मतलब ये है कि भगवान ही सब करते हैं आगे देखो आगे अज्ञानी मनुष्य चैत्र मैत्रादि नामों से परमात्मा को नहीं समझते अज्ञानी मनुष्य इन नामों से परमात्मा को समझ पाएंगे चैत्र मित्र को समझेंगे और इन दृश्य पदार्थों को परमात्मा का रूप भी नहीं समझते जो कुछ भी दिखाई देता है या सुनाई देता है वो परमात्मा को रूप समझते हैं सबको किंतु तो ब्रह्मवेत्रता चैत्र मित्रादि नामों से दृश्य अचेतन पदार्थ को और उसमें विद्यमान जीवात्मा को और जीवात्मा में भी विद्यमान परमात्मा को भी समझता है है न इन नामों से अचेतन शरीर को समझेगा जीव जीव इसलिए सब, तो सब परमात्मा को ही बोल रहे हैं तथा दृश्य पदार्थों को जीवात्मा का रूप समझते हुए परमात्मा का भी रूप समझता है दृश्य पदार्थ है ना तो ये दृश्य शरीर है इनको जीवात्मा का शरीर समझते हुए किसका शरीर समझता है परमात्मा का चाहे वो कुछ देखेगा अनुभव करेगा या सुनेगा वो सब कुछ परमात्मा ही उसके विषय में ऐसी से थोड़ा किया जाता है, जैसे वक्रत दीर्घत्व तो। तो ये पदार्थों में है या अग्नि में है पदार्थों में ना अग्नि जिनमें प्रविष्ट है उनमें वक्रतव तो दीर्घत्व तो अग्नि में तो नहीं है ना जैसे वक्रत और तो दीर्घत्व इत्यादि विषमताओं से रहित अग्नि भिन्न विन्न पदार्थों में प्रवेश करके उनके समान रूप वाली हो गई कौन अग्नि अर्थात वक्र पदार्थों में प्रवेश करके वक्र जैसी और दीर्घ पदार्थों में प्रवेश करके दीर्घ जैसी प्रतीत होती है कौन अग्नि वैसे ही स्वयं अकर्म होने के कारण परमात्मा अकर्म होने के कारण उनमें ज्ञान की संकोच विकास रूप विषमता होगी ज्ञान का संकोच विकास रूप की क्षमता किसमें होगी जो कर्मवस्थ होगा शुभम कर्मवश होने के कारण परमात्मा ज्ञान के संकोच विकास रूप की विषमता से रहित होने पर भी देवता में प्रविष्ट होने से देवता जैसा और मनुष्य में प्रविष्ट होने से मनुष्य जैसा प्रतीत होता है कोई जीव कम ज्ञान वाला होता है कोई अधिक ज्ञान वाला होता है इसका कारण क्या है धर्मभूत ज्ञान का संकोच और विकास जिसके ज्ञान का संकोच होता है वह कम ज्ञान वाला होता है और जिसके ज्ञान का विकास होता है वह अधिक वाला होता है जीव के द्वारा किए गए कर्म ही ज्ञान और संकोच विकास के ज्ञान के संकोच विकास के कारण होते हैं तो अब जीव कर्म वश है इसलिए उसके ज्ञान में संकोच विकास रूप बैसम होगा जीव के ज्ञान में क्या होगा संकोच विकास रूप किसके कारण और परमात्मा के ज्ञान में संकोच विकास रूप वैषम होगा क्योंकि उसका कोई कर्म है? वही बताते हैं परमात्मा कर्मवश नहीं है इसलिए उसके ज्ञान में संकोच विकास रूप वैषम नहीं है फिर भी वह देव मनुष्यादी प्राणियों में प्रविष्ट होकर उनके समान रूप वाला जैसा प्रचित होता है तो परमात्मा नहीं है फिर उनमें प्रविष्ट होकर उनके समान रूप वाला जैसा प्रतीत होता है जैसा विवेकी पुरुष समझता है कि वक्र और दीर्घ पदार्थ अग्नि के स्वरूप नहीं है हु? वैसे ही ज्ञानी पुरुष समझता है कि देव मनुष्य शरीर परमात्मा के स्वरूप नहीं है ध्यान देना है परमात्मा के शरीर तो वहाँ पे स्वरूप तो नहीं है नक्सपत में आती है, है? देव मनुष्य आदि शरीर परमात्मा के शरीर तो बनेंगे परमात्मा के स्वरूप तो नहीं बनेंगे ना वही बात है कि देव मनुष्य आदि शरीर परमात्मा के स्वरूप नहीं है वह तो इनसे विलक्षण है वह तो इनके आधार जीवात्मा का भी आधार है सभी प्राणियों का एक अंतरात्मा ब्रह्म प्राणियों में मिलकर प्रति भिन्न भिन्न अंतरयामी विग्रह वाला होता है और बाहर से भी व्याप्त करता है ऐसा भी कुछ विद्वान अर्थ करते हैं ऊपर का जो अभी ये अनुच्छेद पढ़ाया है ना इसमें क्या बताया गया कि ये ये देव मनुष्यादी शरीर परमात्मा के स्वरूप नहीं है वो इनसे क्या है विलक्षण है वो इनका आधार है और पहले क्या बताया था पहले व्याख्यानों में देव मनुष्यादी के शरीर को परमात्मा का शरीर दे दिया था ठीक है और यहाँ नहीं।, नहीं पहले मतलब क्या था हो जाएगा लेकिन अभी क्या है विलक्षण करके आधार को समझना है और पहले क्या था शरीर ही को समझना है इस तरह से थोड़ा निकल देखिए सभी आत्माओं में विद्यमान परमात्मा अहम है देखी। सभी आत्माओं में विद्यमान परमात्मा क्या है अहम अर्थ है, है पामर व्यक्ति जो सामान्य व्यक्ति को जब अहम प्रत्यय होता है ना अहम बुद्धि होती है मूर्ख मतलब मूर्ख मनुष्य को आह बुद्धि किसमें होती है वो आम अहम किसको समझता है देखो पामर व्यक्ति को देह में आह बुद्धि होती है लगा किसी को इंद्रियों में किसी को जैसे किसी कोई बोले ऐसा होगा तो मैं क्या है कि मैं अंधा हो जाऊंगा अंधी कौन होती आमान किसको लेती है अंडा आपने को? और किसी को इंद्रियों में आम बुद्धि होती है किसी को मन में आम बुद्धि होती किसी को प्राण में और किसी को बुद्धि में आम बुद्धि होती है बुद्धि वो धर्म होती है ना विषय प्रकाशक ये सभी स्थूलमती वाले होते हैं विवेकी को पूर्वोक्त पाचों से भिन्न दे इंद्री मन प्राण बुद्धि से भिन्न आत्मा में आम बुद्धि होती है वो आम से किसको समझता है आत्मा को किंतु ब्रह्म वेत्ता को आत्मा में विद्यमान परमात्मा में भी होती है, अहम बुद्धि साक्षात्कार व्यक्ति आत्मा में अंतरयामी रूप से विद्यमान ब्रह्म को अहम्र समझता है इसीलिए ब्रह्म भाव के साक्षात्कार से निवृत अविद्या वाले ऋषि वामदेव ने क्या कहा अहम मनोरगुव सूर्य तत्पश्चिम ऋषि वामदेवा कि परमात्मा के साक्षात्कार करते हुए वामदेव ने जाना जाना क्या कि मनु, करते जाना, इस प्रकार में ब्रह्म का साक्षात्कार जाता है देख लो पिछल से अग्नि ये यय को भूलोम प्रविष्टो रूपम रूपम प्रतिरूपो बहुवा एकत तथा सर्व भूतांतरात्मा रूपम रूपम प्रतिरूपो बहिष्य अग्नि ये यय को भूलोम प्रविष्टो रूपम रूपम प्रतिरूपो बहुवा एकत तथा सर्व भूतांतरात्मा रूपम रूपम प्रतिरूपो बहिष्य अग्नि ही अग्नि ही यथा एकः भूलोम प्रविष्टः रूपम रूप रूप प्रतिप बेक तथा रूपम स्वरभूतात्मप प्रतिप बही चा एक अग्नि भूवनम प्रविष्ट रूपम रूपम प्रतिरूपा बभूव यथा एका अग्नि भूवनम प्रविष्टा रूपा रूपा प्रतिरूपा बभूव तथा तथा स्वूतांतरात्मा प्रतिपि जैसे एक अग्नि <mesma> <idal sparkle> <SuitMale denote down patrol> <harus> भुवन में प्रविष्ट होकर यही है ना जैसे एक अग्नि पंचीकरण प्रक्रिया से व्याप्त होकर ब्रह्मांड के अंतर्गत भुवन में भी प्रविष्ट होकर रूपम रूपम कि प्रत्येक पदार्थ से मिलकर प्रतिरूपा बघु उनके समान रूप वाली हो गई उनके समान रूप वाली हो गई वैसी हो गई तो वो रूप किसका रूप हो गया अग्नि का किसका रूप हो गया वो, तो वो अलग नहीं रहा रूप उसके समान रूप वाली हो गई मतलब उसी रूप वाली हो गई वही अग्नि का रूप हो गया वही अग्नि का उसके समान अलग रूप हुआ ऐसा तो नहीं है ना यहाँ पर सभी प्राणियों अलग नहीं समान अलग हो, हो गया व्याकरण में समान पदे खर्थ क्या होता है एक पदे ये समान पदे को उदाहरण रसा ब्याम समान पदे समान पदे खर्थ एक पदे है ना तो यहाँ समान रूप वाली जो हो गई तो यहाँ पर उसके समान रूप वाला हो गया समान मतलब उसी रूप वाला हो गया वही रूप इसका रूप हो गया समान अर्थ एक करते है ना वहाँ पर अखंडित पद्ड हाँ तो एक ही अर्थ करते है वृत्ति में एक पदे ही लिखा गया इसीलिए वृत्ति में तो एक पदे ही लिखा गया तो यहाँ भी मतलब समान रूप वाला हो गया वही रूप अग्नि का हो गया तथा उसी प्रकार से सभी भूतों का अंतरात्मा एक परमात्मा रूपम रूपम सभी प्राणियों में मिलकर प्रतिरूप उनके समान रूप वाला हो गया उनके समान वाला हो गया। वही रूप वाला हो गया है ना उसके समान इसका अलग रूप नहीं हुआ है वही रूप इसका हो गया क्या वही और वही परमात्मा बाहर से भी व्यक्त करके रहता है वही परमात्मा बाहर से भी जो अंदर होकर उसके समान रूप वाला है वही बाहर से भी व्याप्त करता है चलो भाषण में देखेंगे एकायो आत्मा एकायो, एक आत्मा परमात्मा ही सभी प्राणियों के अहम अर्थ रूप से रहता है एक आत्मा परमात्मा ही सभी प्राणियों के अहम अर्थ रूप से रहता है इस अर्थ को समझने में कठिन होने से इस अर्थ को समझने में उसे दृढ़ करने के लिए पुनः उपदेश करते हैं पुनः अभी फिर भी उपदेश करते हैं यमराज अग्नि रथई को भूनम प्रविष्टो रूपम रूपम प्रतिरूपो ब अग्निग अर्थ तेज धातु था एक तेजो धातु तेज धातु तेज पदार्थ मतलब जैसे एक पदार्थ में में में भी भी आया है, भी है है, ना? ब्रह्मसूत्र ऐसा तेज पदार्थ त्रिवृतकरण से त्रिव्रीकरण से होने वाली व्यक्ति से त्रिवृतकरण से होने वाली व्यक्ति से त्रिवृतकरण कृष्ण त्रिवृतकरण से चिन्ह त्रिवृतकरण के से से होने वाली ब्रह्मांड के अंतर्गत भुवन में प्रविष्ट होकर का है, है ना कौन प्रविष्ट होकर के बोलो तेज धातु अग्नि होकर रूपम रूपम कर थे रूपे रूपे मतलब यावत भौतिक व्यक्ति जितने भौतिक व्यक्ति है जितने भौतिक पदार्थ है दीपसा या दुर्वचना मतलब दीपसा में द्विवचन हो गया रूपम रूपम हो गया प्रतिरूपम करते प्रति करते समानम कि समान समान समान रूप रूप रूप है जिसका साथ उनके उनके वाला वाला हो गया, उनके समान रूप वाला हो गया गया मिले होने से सभी भौतिक पदार्थों में तेज धातु के मिले होने से प्रति संक्रांत रूपत्व है उनके समान रूपता है उनके समान रूपता है किसकी तेज धातु की सभी भौतिक पदार्थों में तेज धातु के मिले होने से तेज धातु के समान रूपता है ना मतलब तेज का रूप ही इनका रूप है ऐसा समान रूपता इति है ऐसा जानना चाहिए वैसे सभी भूतों का अंतरात्मा एक ब्रह्म सभी प्राणियों में मिलकर उनके समान रूप वाला हो गया वैसा एक ही होते हुए परमात्मा प्रत्येक वस्तु में अच्छा या ऐसा कर लो भाई वहां प्रति संक्रांत था या संक्रांत है ना कि यहाँ संक्रांत पाठ है वैसे वैसे एक ही परमात्मा एक ही होते हुए प्रति वस्तु में प्रविष्ट होकर प्रति वस्तु से संबंधित होकर अंतर्यामी विग्रह वाला और बाहर से भी व्याप्त करता है वैसे एक ही होते हुए परमात्मा प्रत्येक वस्तु से संबंधित होकर अंतर्यामी विग्रह वाला होता है और बाहर से भी व्याप्त करता है बाहर से भी व्याप्त होकर रहता यार थे। थे है यह तो अर्थ है तो प्रविष्टो प्रविष्टो प्रतिरूपो एकस तथा रूपं, रूपं, रूपं, प्रतिरूपो प्रतिरूपो तथा तथा थको भूवन प्रविषो बुवन प्रविष्ट प्रतिपूव एक रूपम रूपम, हुआ रूपम, रूपम, हुआ रूपम, रूपम, रूपम, रूपम ही यथा एक प्रवि रूप रूप प्रतिपा बहुआ एक भुवनम प्रविष्ट प्रतिपा बहुआ तथा स्वभूतांतरात्मा एक तथा स्वभूतांतरात्मा एक प्रतिपा चा बही जैसे एक वायु भुवन में प्रविष्ट होकर लोक में प्रविष्ट होकर जैसे एक वायु पंचीकरण से व्याप्त होने के कारण ब्रह्मांड के अंतर्गत लोक में भी प्रविष्ट होकर रूपम रूपम सभी भौतिक पदार्थों में मिलकर प्रतिरूपा उनके समान रूप वाला हो गया, गया। वायु तो सबके अंदर है ना सबका जो रूप है वायु का वाय। रूप है ऐसा उनके समान रूप वाला हो गया तो वही रूप वायु का रूप हो गया तथा वैसे ही सभी भूतों का अंतरात्मा एक ब्रह्म रूपम रूपम सभी प्राणियों में प्रवेश करके प्रतिरूपा उनके समान रूप वाला हो गया मतलब क्या है कि सभी प्राणियों का रूप परमात्मा का रूप है क्या वही और वो बाहर से भी व्याप्त करके रहता है अंदर तो से भी समान रूप वाला है, और तो बाहर नहीं है ऐसी बात नहीं है वो परमात्मा बाहर से भी व्याप्त करके रहता है ऐसा आप बताते है हाँ तो वैसा जो है और वाले प्रविष्टो प्रतिरूपो बभुवा, रूपम, रूपम, प्रतिरूपो यथा प्रविष प्रतिपूव एका तथा रूपम रूपम प्रतिरूपा बहिषा यथा वाय। एक वायु पंचीकरण से ब्रह्मांड में व्याप्त होने के कारण प्रविष्टा लोक में प्रविष्ट होकर रूपम रूपम प्रत्येक पदार्थ से संबंधित होकर प्रतिरूपा रूपा उनके समान रूप वाला हो गया उनके समान रूप वाला हो गया ना वही रूप वायु का रूप हो गया ये मतलब है न वही रूप वायु का <स्याली <था>। <स्यालीथ> <स्यालीथ <स्या तथा सर्वभूतांतरात्मा एक वैसी सभी प्राणियों का अंतरात्मा एक ब्रह्म में रूपम रूपम सभी प्राणियों से संबंधित होकर प्रति रूपा उनके समान रूप वाला हो गया अच्छा बही और परमात्मा सबको बाहर से व्याप्त करके रहते हैं उदाहरण आह भाष्य में वायु को पूष्ठा तो रूपम रूपम प्रतिपो बहुत तथा सर्वभूतांतरात्मा रूपम रूपम प्रतिरूपो बिष्ठा पूर्णवत व्याख्यान दियेय phone phone la phone la phone hat gaya oh shit